ओम का उच्चारण और फिर एक बार ओम का उच्चारण करते हुए सेना ववधु मंत्र का पाठ ना ववत सहनो भुन सह वीर सर्वहै तेजस्विनावीतमस्त मिषा वह ओ शांति शान शांति शिविर में उपस्थित अध्यात्म प्रेमी साधकों एवं साधिकाओं शिविर की एक कक्षा ध्यान की विधि के बारे में रहेगी ध्यान क्या होता है ध्यान कैसे किया जाना चाहिए ध्यान में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण तो होती हैं प्रातःकाल और सायकाल एक एक घंटे का प्रायोगिक अभ्यास आपको कराया जाएगा और उससे संबंधित आवश्यक बातें इस कक्षा में बताई जाएंगी ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है और समस्त साधना मानसिक ही है समस्त साधना आंतरिक ही है किंतु उसे करने के लिए कुछ बाह्य आवश्यकताएं है होती हैं बाह्य सज्जा करनी होती है तो जो आपको करवाया जाएगा उसमें कुछ शारीरिक क्रियाएं भी होंगी वो शारीरिक क्रियाएं मानसिक क्रियाओं को अच्छा करने के लिए करवाई जाएंगी जो व्यक्ति ध्यान को गंभीर ले जाना चाहते हैं लंबा देर तक ध्यान करना चाहते हैं और ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं उनको ये सब तैयारी सज्जा करनी होती है छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बातों को ठीक करते हुए उन्हें चलना पड़ता है यदि हम पांच सात मिनट का मोटा मोटा ध्यान करना चाहते हैं ध्यान की गहराई में जाने की हमारी इच्छा नहीं है तब तो सूक्ष्म बातों को छोटी छोटी बातों को हम उपेक्षित भी कर दें तो चल जाएगा लेकिन यदि हमें लंबा ध्यान करना है और ध्यान की पूरी गहराई में जाना है पूरी ऊंचाई में जाना है तो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हुए चलना आवश्यक है यदि किसी को आधा एक किलोमीटर साइकिल ले जानी है साइकिल के पहियों में थोड़ी हवा कम है तेल नहीं डला है थोड़ी भारी चल रही है साइकिल चल जाएगा आधा किलोमीटर एक किलोमीटर और हमें कोई बाधा भी नहीं होगी विशेष लेकिन यदि हमें 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर तक जाना है साइकिल से वहां ये सब बातें महत्वपूर्ण तो होती है कि साइकिल में हवा पूरी है या नहीं तेल डाला है या नहीं और यदि प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो तो वहां यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमने वस्त्र कैसे पहन रखे हैं, ऐसे वस्त्र न हो जो साइकिल चलाने में हवा के कारण बाधा पैदा करें और हमारी गति को धीमा करते हमारा प्रयत्न व्यर्थ जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रतियोगिताओं में जाते हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं सामान्यतः जो हम आते जाते हैं साइकिल से वहां हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते इसके बिना भी चल जाएगा हमें ध्यान की गहराइयों में जाना है और ध्यान में आगे तक जाना है तो छोटी छोटी बातों का महत्व समझते हुए उसे करना होता है आपको जो ध्यान की विधि यहां बताई जा रही है वो महर्षि पतंजलि के अनुसार और महर्षि दयानंद के अनुसार बताई गई संध्या को ध्यान में रखते हुए वैदिक रीति से ईश्वर की किस तरह की आज्ञा है उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह सब बताया जाएगा प्रारंभ में आपको कुछ बातें स्थूल बातें अधिक देर तक बताई जाएंगी और आगे की बातें अभी यहां आपको नहीं मिलेंगी लेकिन दो तीन चार ध्यान करते करते धीरे धीरे स्थूल बातों के लिए आपको कम समय दिया जाएगा वो आप समझ चुके होंगे केवल संकेत करेंगे आप कर लेंगे और नई नई बातें आगे की बातें ध्यान की परिपूर्णता लाने वाली बातें उसमें जुड़ती जाएंगी वैदिक संध्या के मंत्र भी इसमें धीरे धीरे एक एक दो दो जुड़ते जाएंगे और शिविर की समाप्ति से पूर्व संपूर्ण वैदिक संध्या का समावेश भी इसमें हो जाएगा आप में से जो वैदिक संध्या करते हैं और यहां ध्यान के समय यदि पूरी वैदिक संध्या नहीं होती है अलग से आप करना चाहते हैं तो यहां बाद में बैठ के कर सकते हैं और यदि नहीं भी करते हैं तो मन में यह भाव ना लाए कि वैदिक संध्या तो हुई ही नहीं जो एक घंटा आपने लगाया है वो परमात्मा की भक्ति के लिए लगाया है अपने को पवित्र करने के लिए लगाया है इसलिए वो कार्य तो हमने किया है और चूंकि ये प्रशिक्षण है इसलिए यहां प्रारंभ में अंतिम स्वरूप संक्षिप्त स्वरूप नहीं रखा जा सकता पर आपको वहीं तक पहुंचाना है वहीं तक आपको पहुंचा दिया जाएगा ध्यान में बैठने से पूर्व जो मानसिक सज्जा साधक को करनी होती है वो आपको यहां पर वातावरण में मिलती रहेगी ध्यान में आने से पूर्व अपने स्थान से चलते समय उससे पूर्व मानसिक रूप से ये भाव अंदर बना करके चलें कि मैं ध्यान के लिए जा रहा हूं और उसे मुझे बहुत अच्छा करना है मेरा इस बार वाला ध्यान पिछले ध्यान से अच्छा होगा ये मानसिक सज्जा लेते हुए आपको यहां आना अनेक बार ये भाव रहता है कि ध्यान तो वहीं जाके करेंगे वहां बैठेंगे और तभी ध्यान के बारे में सोचेंगे बाकी समय अन्य विचार करते हुए समय बिता सकते हैं लेकिन उपासना ध्यान में आने से पहले ही आपको इससे संबंधित विचार योजना लेते हुए मानस बनाते हुए यहां आकर के बैठना है यहां आकर के सर्वप्रथम आसन लगाने की बात आती है और यह आसन शारीरिक आसन है ध्यान मानसिक होगा लेकिन यह प्रक्रिया शारीरिक है शरीर का स्थिर होना ध्यान के लिए आवश्यक है शरीर से हमें कोई बाधा ना हो यह ध्यान के लिए आवश्यक है इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग का एक अंग तीसरा अंग आसन अलग से रखा है और उनकी दृष्टि से ध्यान और समाधि के लिए जो आसन चाहिए वो स्थिर सुखम आसनम ऐसा होना चाहिए स्थिरता हो शरीर में और कोई बाधा भी उससे ना आए दुख भी ना हो सुखपूर्वक हम रह सकें जब हम शरीर को स्थिर करते हैं तो मन भी स्थिर होता है शरीर यदि चंचल है तो मन भी चंचल हो जाता है इसलिए पहले स्थिरता आवश्यक है लेकिन स्थिरता बने कैसे आसन में बैठ करके ध्यान करते समय प्राय साधकों को बहुत दिक्कत आती है कभी इधर हिलेंगे कभी उधर हिलेंगे बेचैनी होगी बैठा नहीं जाता उनके शारीरिक कारण भी हैं रोग भी कारण होते हैं उसे हमें ठीक रखना है लेकिन बैठने के बाद जो स्थिति हमने बनाई है उस स्थिति की न्यूनता भी हमारी बाधा बनती है इसलिए जब हम बैठे तो हमारा शरीर पृथ्वी के जितना संपर्क में रह सके उतना अच्छा है पैर हमारे भूमि पर रहेंगे तो हमें शरीर को रोक के नहीं रखना पड़ेगा और पैर को जितना हम फैला करके रख लेंगे जिन आसनों में हम बैठते हैं उसमें तिपाई की तरह से तिकोना हमारा भार बनता है और उसको हम ढीला छोड़ देते हैं निचले भाग में उसे हम रोक करके जबरदस्ती नहीं रखना है स्थिति बना करके और ढीला छोड़ते हैं आसन की सिद्धि के लिए महर्षि पतंजलि ने तो उपाय बताए उसने कहा प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति प्रयत्न की शिथिलता प्रयत्न को ढीला कर देना प्रयत्न तो हमें करना है आसन की स्थिरता का प्रयत्न तो करना है किंतु उस प्रयत्न को शिथिल रखना है ढीला रखना सामान्यतया जब हम बैठते हैं तो शरीर में कुछ तनाव रखते हैं हाथ में पैरों में चेहरे पर ललाट पर कमर में पीठ में एक तनाव रखते हैं ध्यान के लिए हमने सुन रखा है कि सीधे बैठना चाहिए तो अनेक व्यक्ति बहुत सीधे बैठते हैं, हाथ भी सीधे तो गर्दन भी सीधी इस रूप में आ जाएंगे अब वो सीधे तो बैठे किंतु प्रयत्न की अधिकता है प्रयत्न शैथिल्य नहीं है इस स्थिति में अधिक देर नहीं बैठ सकते क्योंकि हम प्रयत्न अधिक कर रहे हैं ऊर्जा अधिक खर्च हो रही है जल्दी थकान आएगी और प्रारंभ में तो वो बाधा नहीं करेगी लेकिन आगे चल के बाधा करेगी यदि लंबा ध्यान करना है तो इसलिए प्रयत्न तो करना है सीधे बैठने का लेकिन शिथिलता है इसके लिए आप लोग भी अपना अनुकूल आसन लगा लीजिए जिनका लगा है तो ठीक है और जो प्रातकाल आपको कराया जाता है कि अपने इन अवयवों को ढीला छोड़ें। इस में शैथिले को थोड़ा सा समझेंगे मैंने हाथ को ऐसे रोक रखा है विशेष कोई तनाव नहीं है लेकिन बिल्कुल ढीला छोड़ूंगा तो ये और जाएगा उंगलियां हैं यद्यपि सीधी रख रक रखी है मैंने विशेष कोई तनाव नहीं है लेकिन मैं बिल्कुल ढीला छोड़ूंगा तो यह थोड़ी सी सुकड़ जाएंगे बंद करूंगा यह भी एक तनाव है इसको मैं प्रयत्न छोड़ूंगा तो उंगली थोड़ी सी खुल जाए कुछ इस तरह से आप अपने पैरों की तरफ मन को केंद्रित करके उसे ढीला छोड़ दीजिए हाथ मैंने यूं रख रखा है थोड़ा तनाव हो सकता है ढीला छोड़ दो थाम के नहीं रखना पैर को हाथ को ऐसे ढीला छोड़ कमर भी सीधी है कंधे भी सीधे हैं लेकिन कंधों को बहुत पीछे अकड़ा के नहीं रखना और ढीला छोड़ने में आगे भी नहीं झुका देना है बिल्कुल सीधे रहते हुए ऊपर से नीचे छोड़ दीजिए हाथों को जैसी आपकी सुविधा हो मध्य में गोदी में रख सकते हैं एक हथेली पे दूसरी हथेली घुटनों पे रख सकते हैं रख करके ढीला छोड़ दीजिए और यदि दी मुद्रा बना के आप रखना चाहते हैं ऐसे ऐसे रख लीजिए फिर ढीला छोड़ दीजिए इसको पकड़े रखने में प्रयत्न नहीं करना है उंगली सीधी रखने में प्रयत्न नहीं करना है ढीला छोड़ दीजिए उसको आपकी उंगलियां थोड़ी मुड़ जाएंगी ये उंगलियां भी थोड़ी ढीली पड़ जाएंगी स्थिति इसी तरह से गर्दन का गर्दन थोड़ी सी हमारी आगे झुकी रहती है तो अधिक देर बैठ सकते हैं एकदम सीधा रखेंगे देर तक नहीं रह पाएंगे क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी ऐसी सीधी नहीं है जैसे लकड़ी हो थोड़ा उसमें झुकाव है आगे भी झुक के नहीं बैठना है लेकिन सीधे से थोड़ा सा आगे के कर बैठते है। और बैठने के बाद में अपने केंद्र को देख लेते हैं कूल्हे की दो हड्डियां नीचे हमारी टिकी रहती हैं और हम सीधे बैठे हैं यानी बैठे हैं उसके लिए थोड़ा इधर उधर मुड़ करके देख सकते हैं आप अनुभव करेंगे जो पुराने हैं वो जानते ही हैं यदि हम थोड़ा सा तिरछा बैठे थोड़ी देर तो कोई बाधा नहीं होगी लेकिन बाद में बाधा होने लग जाएगी पैर भी सो सकता है दर्द भी हो सकता है किसी खंभे को बल्ली को यदि हमें सबसे कम प्रयत्न करते हुए खड़ा रखना है तो उसे हमें बिल्कुल सीधा रखना होता है थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो हमें रोकने के लिए खड़ा रखने के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा जो कि अनावश्यक है बिल्कुल सीधा रखेंगे तो कम प्रयत्न में प्रयत्न शैथिल्य रखते हुए हम देर तक सीधे बैठ सकते हैं तो इसलिए पहले हमें अनुभव करके देख लेना चाहिए नहीं तो प्राय साधकों को पता भी नहीं लगता कि मैं थोड़ा आगे झुक के बैठा हु या पीछे झुक के बैठा हूं। आप या तो आंख बंद करके थोड़ा अनुभव करें नहीं तो वैसे भी आपको पता लगेगा थोड़ा सा झुकते ही कैसे मांसपेशियों में परिवर्तन होता है कहाँ आगे जाते हैं तो कहाँ दबाव आता है पीछे जाते हैं तो कैसा होता है ये छोटी छोटी बातें आपको देख करके अपने को बिल्कुल बीच की स्थिति में ले करके और रोक लेना चाहिए जबड़े आपके पीछे में नहीं हों आप ढीला छोड़ेंगे तो थोड़े जबड़े दूर दूर रहेंगे जीव को कहीं विशेष स्थिति में नहीं रखना है सामान्य छोड़ दीजिए गालों को ढीला छोड़ दीजिए नेत्रों को प्राय भीच लिया जाता है साधकों के द्वारा उसको धीमा सा बस बंद रखें कोमलता से बंद रखें जब व्यक्ति ध्यान करने लगता है अंदर एकाग्रता का प्रयास करता है वृत्तियों को रोकने का प्रयास करता है तो वो प्रयास उसका उसके चेहरों पर भी आ जाता है अपने मन को रोकने के प्रयास में तो वो आंखों को भी बीच लेता है जैसे कि बहुत सी क्रियाओं में हमारी मुठ्ठी भिज जाती है ऐसे आंखें भिज जाएंगी ललाट पे तनाव आ जाएगा भूहें सुड़ जाएंगी भोहे ऊपर चली जाएंगी ये ध्यान में होता रहता है तो ध्यान में थोड़ी देर बाद में मैं संकेत करता रहूंगा अपने आप भी आपको ऐसा लगे थोड़ा ध्यान दे के आसन पे उनको ढीला कर लीजिए वापस ढीला कर लीजिए नहीं तो किसी को सिर में दर्द हो जाएगा किसी को आंखों में दर्द होगा किसी को भारीपन लगने लगेगा किसी को थकान आ जाएगी हमें देर तक ध्यान करना है बिना थकान के करना है उसके लिए इनको ढीला छोड़ना है प्रयत्न शैथिल्य रखना है इसलिए जो आपको प्रातःकाल ध्यान करवाया जाएगा उसमें पहले शरीर की स्थिति देखिए अंग को ढीला छोड़ना और अपने को व्यवस्थित कर लेना मिनट पांच मिनट इसके लिए हम दे सकते आसन के बाद में दूसरा चरण आता है प्राणायाम का शरीर एक स्थूल चीज थी मन के स्तर पर हमें ध्यान करना है वो और अधिक सूक्ष्म है स्थूल से थोड़ा सा और सूक्ष्म में जाते हैं श्वास के ऊपर अपने को केंद्रित करते हैं जैसा आपको यहां कराया जाएगा पहले सामान्य श्वास को देखते हैं जैसा भी चल रहा है और फिर उस श्वास को हमें नियंत्रित करना होता है श्वास को धीमा और लंबा करते हैं और उसकी लय एक जैसी रखते हैं, समान गति से नहीं तो लंबा श्वास रखते हुए भी अनेक बार होता है प्रारंभ में तेजी से ले लिया और फिर धीरे धीरे लिया या प्रारंभ में धीरे धीरे लिया और अंत में तेजी से ले लिया तो आपको यह ध्यान रखना है जितना कर सके उतना एक गति रखते हुए अंदर ले लें और एक गति रखते हुए उसको बाहर छोड़ें और इसे हमें निरीक्षण करते रहना है थोड़ा देर थोड़ी देर आपको इसके लिए दी जाएगी यह प्राणायाम की पूर्व सज्जा है और यह मन के नियंत्रण के लिए भी आसन शरीर का और यह श्वसन प्राण का आप व्यवहार में भी देखेंगे जिस समय हमारा मन किसी एक विषय में लगता है चलते चलते कोई महत्वपूर्ण विषय आ गया ध्यान आ गया और एकदम हमको सोचना है तो चलते चलते भी हम रुक जाते हैं किसी से बात करते करते भी रुक जाते हैं कुछ कार्य करते करते भी रुक जाते हैं यदि गंभीर कोई अंदर विचार किसी शिक्षण आता है सोचना होता है तो। अंदर अच्छा ध्यान लग रहा है तो शरीर स्थिर हो ही जाएगा लेकिन अभी अंदर ध्यान गहरा नहीं है तो बाहर शरीर को स्थिर करते हुए अंदर जाते हैं। मैसे पतंजलि ने जो दो उपाय बताए आसन के लिए प्रयत्न शैथिल्य और दूसरा कहा अनंत समापत्ति यदि मन अनंत में परमात्मा में लग गया है तो शरीर स्थिर हो जाए। लेकिन चूंकि प्रारंभिक साधक का मन परमात्मा में स्थिर नहीं होता एकाग्र नहीं होता इसलिए पहला उपाय उसके लिए है प्रयत्न शैली इसी तरह से श्वास को जब हम नियंत्रित करते हैं तो मन भी हमारा उसी अनुपात में नियंत्रित होता है नियमित होता है तो शरीर का ध्यान रखना यह भी मन की साधना के लिए है और जो श्वास पे मन केंद्रित किया जा रहा है वो भी मन की साधना के लिए है इसके बाद में आपको तीन बाह्य प्राणायाम यहां कराए जाएंगे उसमें घबराहट होने तक रोकना इस पर विशेष ध्यान देना है स्वामी दयानंद जी का एक विशेष शब्द दिया हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है यथाशक्ति रोकना है जिनको कोई रोग हो हृदय रोग हो उच्च रक्तचाप हो वो उसको अधिक नहीं रोकें, लेकिन थोड़ी घबराहट होनी चाहिए यह जो थोड़ी घबराहट वाला समय है ये ही प्राणायाम का मुख्य भाग है मन पर प्रभाव इसी अवस्था का अधिक पड़ता है हमने जब श्वास को बाहर फेंका यद्यपि हमने पूरा श्वास बाहर निकाला लेकिन फिर भी श्वास फेफड़ों में अवशिष्ट रहता है और उससे हमारा काम चलता रहता है तब घबराहट नहीं होगी लेकिन कुछ देर बाद में जब वो प्राण ऑक्सीजन काम में आ जाएगी वहां कमी होगी रक्त में कुछ कमी आएगी तब थोड़ी घबराहट प्रारंभ होगी और उस समय अपने मन को रोकना उस घबराहट में इससे मन का बल बहुत पड़ता है संयम बहुत पड़ता है मन पर नियंत्रण आता है और मन एकाग्र होता है जब हम विपत्ति में होते हैं कोई कष्ट सामने आता है तो हमारा मन वहीं केंद्रित होता है हम रेलवे स्टेशन पर दस बातें देख रहे हो सुन रहे हो लेकिन कोई चोर अचानक उछक्का अचानक हमारे सामान को उठा करके ले जाने लगे तो हमारा मन ध्यान पूरी तरह उसी पर केंद्रित हो जाता है कोई सर्प सामने आ जाए तो सारा ध्यान वहीं केंद्रित हो जाएगा उससे बचने में प्राणायाम के अंदर हम मृत्यु कष्ट का सामना करते हैं मृत्यु सबसे बड़ा कष्ट है फांसी जिस समय लगती है तब व्यक्ति मृत्यु की तरफ जाता है वहां भी यही प्रक्रिया होती है श्वास को रोक दिया जाता है और कुछ ही मिनटों बाद में मृत्यु उसके सामने आ जाती है शरीर छूट जाता है आत्मा से प्राणायाम में भी हम वही प्रक्रिया करते हैं किंतु नियंत्रित रूप से करते हैं हानि नहीं हो उस स्तर से करते हैं उससे हमें लाभ हो सके उस स्तर पर करते हैं। तो जब मृत्यु हमारी सामने आती है शरीर की रचना ही ऐसी है तब सारी शक्ति सारा मन एक स्थान पर केंद्रित होता है तो प्राणायाम के द्वारा हम अपने मन को केंद्रित करते हैं स्वतः केंद्रित हो और विज्ञान से भी यह सिद्ध है जब शरीर में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, तो एकाग्रता अधिक होती है। प्राणायाम से ऑक्सीजन भी अच्छा आएगा बाद में लेकिन जिस समय हम श्वास को रोक के बैठे हैं उस समय तो ऑक्सीजन की कमी हुई है पहाड़ों पे लोग जाते हैं बहुत अच्छा ध्यान लगता है यद्यपि वहां के प्राकृतिक दृश्य इत्यादि अच्छे होते हैं वो भी कारण होते हैं लेकिन पहाड़ों पे वायु विरल होती है तनु होती है ऑक्सीजन कम होती है वहां स्वतः ध्यान लगेगा बहुत से साधक कहते हैं नीचे आते हैं तो मन नहीं लगता है ऊपर जाते हैं तो मन कुछ वैसे ही एकाग्र सा रहता है बहुत से साधु संत गुफाओं में बैठे रहते हैं जहां की वायु का आवागमन कम होता है उन्हें लगता है गुफा में अच्छा ध्यान लगता है बहुत से साधक कमरा बंद करके बैठते हैं उन्हें लगता है बंद करके बैठते हैं तो ध्यान अच्छा लगता है रोशनदान भी बंद कर देंगे खिड़की भी बंद कर देंगे मोटाइ समझते हैं कि ध्वनि नहीं आ रही है इसलिए ध्यान लग रहा है वो भी एक कारण है लेकिन ऑक्सीजन का कम होना भी ध्यान लगने में एक कारण बनता है क्योंकि शरीर की शक्तियां एक तरफ केंद्रित होती हैं तो प्राणायाम के द्वारा हम इस लाभ को प्राप्त करते हैं मन स्थिर होता है और इस अवस्था में ऑक्सीजन की कमी में हमारी रक्त कणिकाएं भी अधिक बनती हैं जब कम वायु होती है ऑक्सीजन होती है तो शरीर काम चलाने के लिए अधिक रक्त कणिकाएं आरबीसी को बनाता है आरबीसी को बनाने का जो केंद्र है अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच का कोला भाग रक्त अस्थि मज्जा रेड बोन मेरो वहां ये कोशिकाएं बनती हैं तो ऑक्सीजन की कमी में वो उत्प्रेरित उत्तेजित होती हैं, प्रेरणा को प्राप्त होती है अधिक निर्माण करती हैं अधिक आरबीसी रक्त में छूटती है इसीलिए पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं कश्मीरी हों, तिब्बती हों, वो अधिक लाल दिखाई देते हैं चेहरे लाल रहते हैं कारण वहां वायु की कमी है इसलिए आरबीसी वहां अधिक होती है स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर पहाड़ों पे भेज देते हैं ऊपर कुछ महीने वहां स्वतः आरबीसी बढ़ती है क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है तो प्राणायाम के द्वारा इसको उत्प्रेरित करना रक्त कणिकाओं को और पूरे तंत्र को उत्प्रेरित करना मस्तिष्क को उत्प्रेरित करना सक्रिय करना ये तब होता है जब हम श्वास को कुछ देर रोक के रखते हैं घबराहट कुछ होती है प्राणायाम के लाभ में मैसी पतंजलि जी ने लिखा तथा क्षीयते प्रकाशावरणम प्रकाश का जो आवरण है वो क्षीण होता है प्राणायाम से प्रकाश का मतलब है ज्ञान वो बुद्धि में होता है और उसका आवरण है तमोगुण जो बुद्धि को सक्रिय नहीं होने देता जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्रकाश का आवरण तमोगुण क्षीण होता है सतुपुण करता है तो बौद्धिक स्तर पे अपने को ध्यान के योग्य बनाने के लिए ये प्राणायाम किया जाता तो आसन शरीर के स्तर पे, फिर प्राणायाम और प्राणायाम के लिए सामान्य श्वास मन को केंद्रित रखना फिर दीर्घ शोषण और फिर प्राणायाम इतना करने पे जब अंदर हमारी एकाग्रता बढ़ेगी अब हम प्रत्याहार की स्थिति में आएंगे प्रत्याहार में इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जाती मन जहां लगा है बस वहीं टिकी रहती है। उपासना के काल में आपको भी बहुत सी बाधाएं आएंगी कोई ध्वनि होगी और कोई किसी को ठंड लग सकती है किसी को शरीर में बाधा हो सकती है उधर मन जाएगा विषय उठेंगे लेकिन जो विषय हमारे लिए आवश्यक नहीं है उनको छोड़ते हुए मन को वापस अंदर ही ले लेना है यदि शरीर में कोई बाधा हो रही है और आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे से आसन को थोड़ा सा बदल सकते हैं बदल लीजिए बजाय इसके कि आप कठिनता से बैठे रहें एक घंटा यह सोच के कि नहीं आसन तो मेरे को स्थिर ही रखना है लेकिन अंदर जो प्रयोजन है वो हमारा बाधित हो जाएगा थोड़ी सी देर लगती है आसन को थोड़ा सा खोल लिया थोड़ा सा बदल लिया अब फिर ध्यान करने लगते लेकिन अन्य जो विषय इधर उधर के आते हैं उन उनपे लगातार चिंतन नहीं करना है अंदर बने रहना है यह प्रत्याहार है प्रत्याहार के बाद में अगला चरण आता है धारणा का जैसा कि प्रातःकाल आपको कुछ करवाया भी गया धारणा का मतलब है मन को एक स्थान पर टिका देना एकाग्रता इसमें भी होती है किंतु ये ध्यान नहीं है ये धारणा है आप पुराने साधक जो हैं उनकी जो स्थिति होती है जिस स्थान पर अच्छा ध्यान लगता है जिस धारणा पे अच्छा ध्यान लगता है वो आप करते रहें। और जो नए साधक हैं वो अपना स्थान पहले चुन लें उसके लिए अभ्यास कर सकते हैं किसी दिन बैठ जाएं, थोड़ी देर हृदय प्रदेश में मन को टिका के देखें कंठ पे टिका के देखे नशिकाग्र पे टिका सकते हैं जीभ के अगले भाग पे टिका सकते हैं भ्रू मध्य में टिका सकते हैं ललाट के मध्य भी टिका सकते हैं ऊपर भी टिका सकते हैं जिसको जहां अनुकूलता लगती हो वहां प्रारंभ में चयन कर रहे इसमें कोई भिन्नता नहीं आएगी एक स्थान पर जब अभ्यास हो गया तो बाद में अन्य स्थानों पर भी हम आसानी से धारणा कर सकते हैं। हो जाएगी सबको सब स्थान अनुकूल नहीं आते किसी को यहां ध्यान करने में सिर दर्द होने लगता है तनाव आ जाता है किसी को हृदय में करने से धड़कन होने लगती है किसी को बेचैनी आती है यदि आपको किसी स्थान पर बाधा हो रही है तो स्थान बदल करके देख लेना चाहिए और जहां आपको अनुकूलता है उसको अपने लिए उचित मानते हुए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना चाहिए सप्ताहों तक महीनों तक थोड़ी देर के लिए आप बैठिए और एक एक मिनट के लिए स्थानों को देखते जाइए और वहां होने वाली संवेदनाओं को पकड़ें तो मन वहीं की वहीं टिका रहेगा रुका रहेगा सीधे बैठ करके आंखों को बंद कर लीजिए मैं अलग अलग स्थलों के नाम बोलूंगा वहां पर मन को ले जाए सर्वप्रथम हृदय प्रदेश छाती के मध्य में हड्डी के समाप्त तो होने पर जो थोड़ा गड्ढे वाला भाग है वहां पर मन को केंद्रित करें उस स्थान की संवेदनाओं को पकड़ने का प्रयास करें की तरफ आए कंठ प्रदेश धारणा स्थल बदलें जिह्वा का अग्र भाग जिह्वाक्र बदलें नासिका का अग्रभाग नासिका के अग्रभाग पर मन को केंद्रित करें धारणा स्थल बदलें भ्रू मध्य में दोनों भावों के बीच में मन को केंद्रित करें पर चले सिर का सबसे ऊपरी भाग शीर्ष प्रदेश अब धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए ये आपको परीक्षण के तौर पे थोड़ा सा अभ्यास कराया गया आप पांच पांच मिनट भी एक स्थान पर केंद्रित होकर के देख सकते हैं अथवा किसी उपासना काल में ध्यान काल में किसी एक समय एक धारणा स्थल को भी चुन के देख सकते हैं और इस प्रकार अपने लिए किसी निश्चित धारणा स्थल को आप लोग चुन लें अभी का एक कक्षा का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूं अगली कक्षा अंतरयात्रा की पौने बजे से होगी आप लोग अपने मौन को बनाए रखते हुए थोड़ा भ्रमण कर लेंगे जलादि पीना हो वो पी लेंगे निवृत्त तो होना है तो वो हो लेंगे लेकिन भ्रमण आदि करते समय पूरा मौन रखते हुए और अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए अभी जो विषय बताया गया उसको कुछ तो चिंतन करेंगे और ठीक समय पे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे तीन बार ओम का उच्चारण आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए आगे के लिए चलेंगे ओम